गीता तत्व चिंतन हमें अपने मित्र हमें अपने शत्रु 266 हम स्वयं अपने भाग्य विधाता यही पुरुषार्थ की प्रयोजनीयता है बिना पुरुषार्थ किए हमें कहीं कुछ नहीं मिलता इसलिए प्रस्तुत श्लोक में पुरुषार्थ पर बल दिया गया है और कहा गया है कि यह मनुष्य के स्वयं के अधिकार की बात है कि वह या तो अपना उद्धार कर ले या फिर अपने को नीचे गिरा दे कहा भी तो है सुखस्य दुखस्य न करो को पिदाता परो ददाती थी कुबुद्धि रेसा सुख और दुख का देने वाला और कोई नहीं हम स्वयं हैं कोई दूसरा व्यक्ति हमें सुख या दुख देता है ऐसा सोचना कुबुद्धि है यदि कहा जाए कि भाग्य नाम की भी तो कोई चीज होती है तो उसके उत्तर में पूछा जा सकता है कि यह भाग्य है क्या यदि हम विवेचना करके देखें तो हम पाएंगे कि भाग्य भी कर्मों से निर्मित होता है इसलिए भाग्य के लिए भी हमें उत्तरदायी हैं इस प्रकार अपने उत्थान या पतन की सारी जिम्मेदारी स्वयं हमी पर आ पड़ती है इसी तथ्य को विवेक के श्लोक में घोषित किया गया है कि और बतलाया गया है कि हम स्वयं ही अपने मित्र भी हैं और शत्रु भी दो हमें अपने मित्र हम अपने शत्रु यह सुनकर विचित्र लगता है कि व्यक्ति स्वयं अपना मित्र भी है और शत्रु भी ये विरोधी बातें एक ही आधार में कैसे संभव है इसका कारण बतलाते हुए कहते हैं बंधुरात्मात्मनस्त येनात्मत्मनाजित अनात्मनस्तु शत्रुत्व वर्तेता शत्रुवत जिस जीवात्मा के द्वारा देह मन इंद्रिय आदि जीत लिए गए हैं उस जीवात्मा का मन उसका मित्र है किंतु जो अनात्मा है अर्थात जिस जीवात्मा ने देह मन इंद्रियादि को नहीं जीता है उसका मन शत्रु के समान उसे शत्रुता ही भाजता रहता है हम पूर्व में एकाधिक बार कह चुके हैं कि संस्कृत भाषा में आत्मा शब्द देह इंद्रिय मन बुद्धि अंतःकरण इन सभी अर्थों में प्रयुक्त होता है फिर जीवात्मा एवं शुद्ध आत्म तत्व के लिए भी उसका उपयोग जाहिर है ही यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति अपने देह मन इंद्रियादि को जीत लेता है वह अपना मित्र बन जाता है उसका मन उसके समस्त कार्यों में सहयोगी बन जाता है पर जिस जीवात्मा ने देह मन इंद्रियों पर काबू नहीं किया उसका मन उसके साथ सदैव शत्रु के समान बर्ताव करता है शत्रु वह है जो अहित करे उल्टा करे अनियंत्रित मन किसी अच्छी बात को सजने नहीं देता और जीव को हर प्रकार से हानि ही पहुंचाता है यह जो कहा कि जो पुरुषार्थी अपने दृढ़ निश्चय से अपने अंतकरण को जीत लेता है उसका मन उसके साथ मित्र का बर्ताव करता है इसका अर्थ और अधिक स्पष्ट करते हुए कहते हैं जितात्मन प्रशांत परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख तथा मानापमान योग सर्दी गर्मी सुख दुख तथा मान अपमान आदि में जिसने अपने को नियंत्रित कर लिया है ऐसे उस प्रसन्न चित्त व्यक्ति के लिए परमात्मा अच्छी तरह प्राप्त है